देवी भागवत चौथा स्कंध जन्मेजय के पूछने पर व्यास जी के द्वारा भगवान के अवतारों का वर्णन जनमेजय ने पूछा मुनिवर भगवान विष्णु के सभी कर्म बड़े ही अद्भुत हैं प्रभो श्रीहरि ने शुक्राचार्य का शाप सत्य करने के लिए किस प्रकार अवतार धारण किए और किस मनवंतर में उनका पधारना हुआ धर्म के रहस्य को जानने वाले ब्रह्मण भगवान के अवतार की पाप नाशनी एवं सर्व सुखदायनी कथा का रूप से वर्णन करने की कृपा कीजिए बोले राजन, जिस मन्वंतर एवं जिस एवं युग में भगवान श्री के जैसे जैसे अवतार हुए हैं उन सबको मैं बतलाता हूँ सुनो निपर चाक्षुष मनवंतर में भगवान श्रीहरि का धर्मावतार हुआ था उस समय वे धर्म नामक ब्राह्मण के पुत्र होकर नर और नारायण नाम से धरातल पर प्रसिद्ध हुए इस वैवस्वत मन्वंतर के दूसरी में अत्रि के पुत्र बनकर भगवान धराधाम पर पधारे थे। वह उनका दत्ता था। अत्रि की पत्नी अनसुया ने ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर इन तीन प्रधान देवताओं से पुत्र बनने का वर मांगा था उसी को सत्य करने के लिए वे उनके यहाँ अवतरित हुए थे उन अत्रिपत्नी अनुसुईया का पतिव्रताओं में सबसे प्रमुख स्थान है दिन के प्रार्थना करने पर ब्रह्मा विष्णु और शंकर तीनों देवताओं ने पुत्र बनने की बात स्वीकार कर ली थी ब्रह्मा जी चंद्रमा के रूप में पधारे स्वयं भगवान श्रीहरि ने दत्तात्रेय का रूप धारण किया शंकर जी दुर्वासा बने इस प्रकार तीनों महानुभाव ने अनुसुईया को माता बनाने का गौरव प्रदान किया था देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए चौथे चतुर्युग में भगवान का नृसि अवतार हुआ था। उनके मनोहर में मनुष्य और सिंह रूप, रूप बनाया था जिसे देख कर देवता भी आश्चर्य में डूब गए थे श्रेष्ठ त्रेता युग में बलि का शासन करने के लिए भगवान ने वामन रूप से वसुधा को पवित्र किया था उस समय वे मुनिवर कश्यप के घर पधारे थे महाराज बलि यज्ञ कर रहे थे भगवान श्रीहरि वामन का वेश बनाकर यज्ञ में पहुंच गए और छल करके बलि का राज्य छीन लिया साथ ही उन्हें पाताल में रहने की आज्ञा प्रदान की कर दी उन्नीसवें चतुर्युग के त्रेता में भगवान श्रीहरि का परशुराम अवतार हुआ था उस समय वे मुनिर जमदग्नि के पुत्र बने थे वे बड़े बलवान थे कई बार उन्होंने छत्रियों का संहार कर डाला वे श्रीमान सत्यवादी और जितेंद्र थे समुची पृथ्वी पर महात्मा कश्यप का अधिकार करा दिया राजेंद्र त्रेता युग में भगवान का राम अवतार हुआ था वे भगवान महाराज वेघु के वंश में प्रकट हुए थे उन्होंने दशरथ को पिता होने का सुअवसर दिया था भगवान श्रीहरि के अंश से जिन महाबली नर और नारायण का भूमंडल पर पहले अवतार हो चुका था दे अट्ठाईसवें युग के द्वापर में पुनः धराधाम पर पधारे नर अर्जुन हुए और नारायण श्री कृष्ण भगवान ने पृथ्वी का भार दूर करने के लिए मर्तलोक में आने का कष्ट उठाया था वे शासक के पद पर प्रतिष्ठित हुए उन्होंने कुरुक्षेत्र में अत्यंत भयंकर एक महान युद्ध करवाया था राजन इस प्रकार प्रत्येक युग में भगवान के बहुत से अवतार हुआ करते हैं भगवती प्रकृति के आदेशानुसार अवतारों का होना निश्चित है क्योंकि यह सारी त्रिलोकी उसी के वशीभूत है वे प्रकृति अपनी इच्छा के अनुसार ही जगत को निरंतर नचाया करती हैं परम पुरुष परमात्मा को प्रसन्न रखने के लिए देवी प्रकृति अखिल जगत की सृष्टि में संलग्न रहती हैं सर्वप्रथम पर ब्रह्म ने इस चराचर जगत का सृजन किया था वह ब्रह्म आदि पुरुष है उनका सर्वत्र प्रवेश है उसे कोई जान नहीं सकते वह अविनाशी है वह न तो किसी के आश्रित रहता है और न उनका कोई रूप ही है वह सदा शांत और सबसे महान है उपाधि भेद से वही तीन प्रकार का प्रतीत होता है उससे योग माया का अभिन्न संबंध है जिससे यह परा प्रकृति लक्षित हो रही है उत्पत्ति और काल के योग से यह प्रकृति उससे भिन्न प्रतीत होती है किंतु है एक ही यही विकृति स्वेक्षापूर्वक विश्व के सृजन एवं संरक्षण में तत्पर रहती है सबका मनोरथ पूर्ण करना इसका स्वाभाविक गुण है। कल्प के अंत में करना भी इसी का कार्य है विश्व को मोहित करने की योग्यता रखने वाली यह प्रकृति तीन रूपों से विराजमान है इसी के एक एक रूप से संबंधित होकर ब्रह्मा विष्णु और शंकर क्रमशः विश्व के सृजन संवर्धन तथा संघार रूपी कार्य में सफलता प्राप्त करते हैं इसी परा प्रकृति ने राजा राजाधिराज भगवान श्री राम को रघुकुल में प्रकट होने की प्रेरणा की थी दानवों को परास्त करने के लिए जहाँ कहीं भी भगवान अवतार ले सकते हैं ऐसी उस प्रकृति देवी की व्यवस्था है ऐसे ही इस संसार में भी प्राणियों की सृष्टि होती है कोई सुख भोगते हैं तो कोई दुख सभी पर विधि विधान लागू है कोई स्वतंत्र नहीं है